ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू से जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने उन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे कई कई बार जेल गए। उन्हें देश की जेलों नैनी, देहरादून बरेली अल्मोड़ा आदि में रखा गया उनके जीवन का अधिकांश समय जेलों में ही बीता इसलिए वे घर परिवार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे एक बार उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें क्षय रोग से पीड़ित घोषित किया जब भुवाली सैनिटोरियम में भर्ती कराने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली तो डॉक्टरों ने उनके इलाज के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाने की सलाह दी पत्नी की बीमारी की खबर सुनकर जवाहरलाल जेल में बहुत दुखी रहने लगे वे चाहते थे कि स्वयं अपनी देखरेख में विदेश में उनका इलाज करवाए ऐसी परिस्थिति में अनेक लोगों ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि वह जवाहरलाल को जेल से रिहा कर दे ताकि वे पत्नी का इलाज करा सकें। ब्रिटिश सरकार ने उनके सामने यह शर्त रखी कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दे और इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का वचन भी दे तभी उन्हें रिहा किया जाएगा बीमार श्रीमती कमला नेहरू को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट लिखा कि देश के आत्म सम्मान के विरुद्ध किसी भी शर्त को न माना जाए क्योंकि देश का सम्मान उनके प्राणों से अधिक मूल्यवान है पंडित नेहरू की दुविधा समाप्त हो गई। उन्होंने देश के आत्म सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया और पैरोल का प्रार्थना पत्र देने से इनकार कर दिया अंततः उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू को स्विट्जरलैंड के एक अस्पताल में ले जाया गया जहा उनका कुछ दिनों तक गहन इलाज चला लेकिन दुर्भाग्यवश कमला नेहरू को वहाँ के डॉक्टर बचा नहीं पाए श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु हुई तब जवाहरलाल नेहरू जेल की ही कोठरी में बंद थे चाह कर भी अंत समय में अपनी पत्नी की देखरेख करने का अवसर नहीं जुटा पाए। ऐसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसी थी उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू उन्होंने मृत्यु का वरण किया लेकिन देश का आत्मसम्मान जाने नहीं दिया देश उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर था अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग देश का आत्म सम्मान वाचक स्वर भारती परिमल